दा वि सां पापु सरस्वती भगवती निःशेषाजा पुरू

बनाए शिवस्तुम सत्यम पर धर्म प्रोध्य गए

shadantamonnam <laughs> <laughs> samjha

Oh namaste ji

ना तक सो मैं अपने घर सोनिकीरे रात सके सपने में देखे सुमती सुतक विश्वानु लले रे, तो रूप मोहित भैया

सुधबुदन की नाय रही रे आ रूप मोहित हयारी सुधबुदन की नाय रही रे रात सखिए सपने में लेके कौस्बणे

मृग मत कोटि को मोरम मुकुट मृग मत कोटि गो कौशुभ मनी बनमाल सजीरे मोर मुकुट मृग मत कोटि गो कौ शुभ मनी बनमाल सजीरे दे दलब बंसी बजा

बजावत नूपुर धुन सुनता धुन सुनता भरे रे रात से गे सपने ने देखे रात से गे सपने ने देखे जसुमती सुत विश्वानु लली रे

सगरे ब्रज गोप देव भय सगरे ब्रज बनिता सब देव मधूरे

इस अपने में देखे माया ब्रह्म योग युद्ध दिखे माया ब्रह्म योग युद्ध दिखे मैं तन विजय

रे राम कुआस एक जदूबर के राम कुआस एक जदूबर के इतने में खुल आंख गेरे इतने में खुल आंख गेरे रात सकी सपने ने देखे जसमती सूत्र मृष बान लले रे

के सपने में देख वेदु आवत जमुना तट सो मैं अपने घर सोन कशेरे है वेदु आवत जमुना तट सो मैं अपने घर सोन कशेरे रात के सपने

हम्म mm.

सद्गुभ्यो नम श्रीसरस्वत नम वैकुंठ कृष्ट श्रवणपथगत कवल भाति निरोधः।

सहज शयनव प्रमोद प्रत्यग्भ तदिदमह ब्रह्मपूर्ण न चान्य पूर्णानंदोपदेशो दिशि विदिशि सदा मंगल दिशी तो

श्री श्रीपरमंसास्वादी चरणकमल भक्त जन्मदा भक्तजनमस निवासरामचंद्रा वागीसा वागीसायस्य वदने लक्ष्म यस्य से वक्षसी यस्ते हृदय संवृत्म

विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षित श्रीकृष्णाख्यम पर जगद्दनवा भयमपं ज्ञान विज्ञान सार निमकुपजहरे भृंगवेद सार

अमृत मुदथिता पायदृत्यवर्गाषमृष्णस्यसुख निभृतचेताुदस्ता भाव व्यजितुचिरललाकृष्ट सारस्दीय व्यतनुत कृपयाजस्तपम पुराण

तमखिल ब्रज नघ्नम व्यासून न तो भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि सूर्योदय से जो आंख मिलती है आंख में ज्योति आती है

वो बाहर की चीजों को दिखाती है और संतों से जो आंख मिलती है वो भीतर की वस्तुओं को दिखाती है संतो दिशंती चक्षुंशी बहिर्क समुत्थित देवता बांधवा संत संत आत्मा हमें वच

संत ही देवता है संत ही भाई बंधु हैं संत ही आत्मा है और संत ही भगवान है ये संत की कृपा प्राप्त होती है बैराग्यवान पर वैराग्य का वर्णन पुरुरवा ने किया है

चक्रवर्ती सम्राट पूर्णवा जो जाकर इंद्र के सिंहासन पर बैठा करता था उर्वशी जिसको भोग के लिए प्राप्त हुई थी वो अंत में कहता है कि हमारे पास इतनी संपत्ति और इतना भोग पर मेरी दशा क्या हुई

तो मेरी दशा ये हुई कि चक्रवर्ती सम्राट और स्त्री के विभ्रमों से नखरों से उसके हाव भाव कटाक्ष से इतना मुग्ध हो गया कि उसके चरणों की धूल में लोट पोट होने लगा कहा गया ऐश्वर्य कहा गया वैभव

कहा गया अनुभव ये मन का जो काम के बश में होना है ये सबसे बड़ा विघ्न है वो तो पकड़ गया जिस विषय में उसकी कामना होगी उसकी लालच दे करके चाहे जो उसको अपने बश में कर सकता है

तो मनुष्य को काम से सदा सावधान रहना चाहिए यही उसकी जान है यही उसका प्राण है यदि उसकी कामना कहीं गिरेगी तो उस वस्तु को पकड़ के लोग उसको पराधीन कर लेंगे सदा काम से सावधान रहना चाहिए वैराग्य के संबंध में भागवत की एक अनूठी दृष्टि है

खास करके श्री कृष्ण उद्धव जी को समझाते हैं संसार में गुण दोष तो बहुत है किसी चीज में गुण दिखाई पड़ता है किसी में दोष दिखाई पड़ता है तो क्या ये निश्चित है कि अमुक वस्तु में गुण है अमुक वस्तु में दोष है तो अद्भुत है ये दूसरे कहीं शास्त्रों में

इस तरह का मिलता नहीं है जैसा श्री कृष्ण ने 11वें स्कंध में कहा वो कहते हैं कुचित गुणों पर दोष दोषोपी विधिना गुण कहीं गुण भी दोष हो जाता है कभी बादाम खाने में बहुत गुण है मलाई खाने में बहुत गुण है लेकिन कभी वही

रोग का कारण बन जाता है दोषों की विधिना गुण कोई चीज बहुत दोष वाली है संख्या है वच्छनाग है विष है पर यदि किसी रोग में उसी का सेवन किया जाए तो वही औषधि बन जाती है वो भी गुण हो जाता है हमारे पुरानी पुरानी जो चिकित्सा है

उसमें एक सर्पदंश चिकित्सा का वर्णन है एक खास तरह का रोग होता था उसकी दवा क्या वो लोग सांप पालते थे और किस सांप के जहर में क्या गुण होता है किस सांप के जहर में क्या गुण होता है इसका विचार रखते थे और उस रोगी के जीव पर उस सांप से डसवाते थे जिससे वो रोग दूर हो जाए

आज भी सांप के जहर से औषधि तो बनती ही है तो जिसको दोष कहते हैं वो कहीं गुण हो जाता है जिसको गुण कहते हैं वो कहीं दोष हो जाता है तो भगवान ने ये बताया कि ये गुण दोष के लिए शास्त्र में नियम क्यों करना पड़ा ये अद्भुत आश्चर्य की बात है

वो कहते हैं गुण दोषार्थ नियम तदिदा में जैसे आग को छूने से आदमी जलता है तो शास्त्र में ये नहीं कहना पड़ता कि तुम आग को मत छुओ क्योंकि वो तो शास्त्र में जब स्वतः ये बात सबको मालूम है प्रत्यक्षादी प्रमाणों से ही ज्ञात है तो उसमें शास्त्र को

तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं कि वो बतावे कि आग मत छो वो तो जो बात प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से नहीं मालूम पड़ती उसको बताने के लिए शास्त्र होता है प्रत्यक्षेण यस्तु पायो न एक एतम वेदे वेदेन तस्माद वेदस्य वेदता तो भागवत का कहना यह है कि गुण और दोष के लिए नियम क्यों बनाना पड़ा

कि ये गुण है और ये दोष है और ये परस्त्री का स्पर्श मत करो नारायण उच्छिष्ट मत खाओ मगध देश में मत जाओ और प्रत्यंतम नगद पड़ोसी जो देश हैं उनकी सीमा पर नहीं रहे उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए

ऐसा शास्त्र ने क्यों कहा बोले इसलिए कहा कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से इनमें जो दोष गुण हैं, उनका पता नहीं चलता है गुण दोषार्थ नियम तदि में वादत वा ये जब नियम बनाना पड़ा कि ये करो और ये मत करो तो यदि स्वाभाविक अग्नि से दाह के समान या विष से मृत्यु के समान या काटे के गढ़ने के समान

कोई स्वाभाविक वस्तु तो होती तो उसके लिए नियम नहीं बनाना पड़ता पर नियम तो बनाना पड़ा और तद में वादते वस्तु तो दृष्टि से उसमें कोई भेद नहीं है यही उसका फल निकलता है अतएव गुण दोष दृश्य दोषो गुण स्तूम वर्जिता यदि आपको वैराग्यवान होकर के रहना है तो गुण और दोष की दृष्टि छोड़ दीजिए

यदि आप किसी में स्वाभाविक गुण समझेंगे तो उससे राग होगा और यदि स्वाभाविक दोष समझेंगे तो उसमें द्वेष होगा और वो चाहे गुण वाले हो चाहे द्वेष वाले आपके हृदय में जो उनके प्रति राग और द्वेष आ जाएगा वो आपको बहुत ही कष्ट देगा इसलिए वैराग्यवान के प्रति जो संत का उपदेश है वो नारायण

तत्व विषयक होता है वो किस घड़े का पानी पियो किसका मत पियो शराब से घड़ा अशुद्ध होता है गंगा जल से शुद्ध रहता है तो ये मत देखो जिसको न शराब पीना है और न गंगा जल रखना है उस व्यक्ति के लिए ये बताया जाएगा कि ये घड़ा असल में मिट्टी है छोटा होए बड़ा होए काला होए

लाल होए गोरा हो चार दिन रहे चार बरस रहे मृतिका का बोध उसी व्यक्ति को कराया जाएगा तत्व ज्ञान जो है वो गुण दोष पर दृष्टि रहते नहीं होता है प्रयोजन बस तत्व ज्ञान नहीं कराया जाता है नारायण जो सत्य के ज्ञान के लिए लालयित हैं उनके लिए होता है तो इसलिए

संपूर्ण वेदों का परम तात्पर्य क्या है मह किम विधत्ते कि चेनूद्य विकल्प इत्याम्लो के नान्यो मतभेद कश्चन श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद किस वस्तु का विधान करते हैं किस कर्म का विधान करते हैं कि मच्छे किस देवता का नाम लेते हैं

कि मनुदीय विकल्पे किसका अनुवाद करते हैं किसमें विकल्प उपस्थित करते हैं ये जो श्रुति का हृदय है ये जो ऋचा का अभिप्राय है उसको मेरे सिवाय दुनिया में और कोई नहीं जानता है कह दिया नान्यो मद वेद कश्चन मत मत्ता अन्य कश्चन न वेद मेरे सिवाय वेद के तात्पर्य को और कोई नहीं जानता है

च्छा बाबा तुम्ही बताओ तो बोलते हैं माम माम विदत्ते विदत्ते मेधत्ते विधत्ते मकल्या पूज्यतेह एक शब्द आस्था माया मनूदीयांते प्रतिषिध्य प्रसीलते श्रीकृष्ण ने बताया ये जितने विधान है

ये मेरा विधान है माने परमात्मा का ज्ञान जीवन में अवश्य प्राप्त करना चाहिए इसी के लिए सारे विधान हैं और इंद्र मित्र वरुण आदि जितने भी नाम हैं ये सब मेरे नाम हैं। माम विधत्ते भिधत, भी धत्ते माम विधान भी उनका अभिधान भी उनका विकल्प या पूजते तो हम

मुझमे ही विकल्प अध्यारोप किया जाता है और मुझमे ही अपवाद किया जाता है अध्यारोप और अपवाद का स्व प्रकाश अधिष्ठान मैं ही हूँ जहाँ वृत्ति का उदय होता है उसके पूर्व और उसके आधार के रूप से परमात्मा और वृत्तियां बदलती हैं उनके आधार रूप से परमात्मा वृत्तियां शांत होती हैं उनके आधार के रूप में परमात्मा

उनका प्रकाशक परमात्मा और वृत्तियों के अत्यंत अत्यंताभाव का अधिष्ठान परमात्मा वृत्तियों के उदय स्थिति विलय का प्रकाशक परमात्मा और नारायण उस परमात्मा के अद्वितीय स्वरूप में दूसरा कोई है ही नहीं तावा सर्व वेदार्थ संपूर्ण वेदों का अर्थ बस इतना ही है

शब्द आस्था भेदाम माया मात्र अनुद्य ये शब्द मेरा आश्रय लेकर के ये जो दुनिया में भेद मालूम पड़ता है इंद्रियों के भेद से भेद है मनोवृत्तियों के भेद से भेद है रुचि प्रवृत्ति के भेद से भेद है वस्तुतः भेद नहीं है सारा भेद औपाधिक है

अगर इंद्रियां अलग अलग न होती तो शब्द स्पर्श गंध अलग अलग कैसे मालूम पड़ते तो सारा भेद जो है ये माया मात्र है, जादू का खेल है भेद से ही भेद मालूम पड़ता है इंद्रियों के भेद से विषयों का भेद मालूम पड़ता है अंतकरण के भेद से इंद्रियों का भेद मालूम पड़ता है नारायण भेद से ही भेद मालूम पड़ता है जो भेद के अभाव का अधिकरण है आत्मा

उससे भेद नहीं मालूम पड़ता है ये तो सारा का सारा स्वयं प्रकाश एक रस अद्वितीय तत्व ही है सो so, एक सर्व वेदार्था शब्द आस्था यमाम मेरा आश्रय लेकर के बेदाम माया मात्र मनोदेय और भेद को केवल माया मात्र जादू का खेल जैसे कोई जादूगर अपने को अनेक रूप में प्रकट कर दे और असल में हो एक ही आ,

ऐसे माया मात्र अनुद्य अंत प्रतिषिध्य और अंत में संपूर्ण भेदों का निषेध कर देता है और तब प्रसिद प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न ही वेद का स्वरूप होता है और श्री शंकराचार्य भगवान ने तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य में कहा कि प्रत्यक्ष चैतन्य से पृथक यदि वेद नाम की कोई वस्तु होगी तो वो अनित्य होगी

अनात्मा होगी इसलिए वेदमाने मंत्रावच्छिन्न चैतन्य प्रत्यगात्मा नारायण वेद है इससे बढ़कर के वेद और कोई नहीं है यही सर्वोत्तम वेद है नारायण अब गुण दोष वाली जो दृष्टि है उसका निषेध करने के लिए ग्यारहवें स्कंध में परमार्थ निरूपण मैंने बातें जितनी कही वो सब ग्यारहवें स्कंद की है

नायन अब आगे वर्णन करते हैं कि परमार्थ क्या है व्यवहार की रीति देखो परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्यत विश्व में एक पश्यन प्रकृतिया पुरुषेण च परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसती निंदती

सो स्वार असत्य असब का अपना अपना स्वभाव पूर्व पूर्व संस्कार से बना हुआ है कोई बिच्छू है डंक मारता है और कोई गाय है दूध देती है ऐसी स्त्री का स्वभाव भी अलग पुरुष का स्वभाव भी अलग

जितना व्यक्तित्व है सबका अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है और सब लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार उनका भोजन होता है अपने स्वभाव के अनुसार उनका शयन होता है सबका अपना अपना स्वभाव है और उसमें सब उलझे हुए हैं उसके अनुसार काम करते हैं

अब न उनकी प्रशंसा करने की जरूरत तो नारायण सुधा सराहिय अमरता आपके पास अमृता है उसकी प्रशंसा करो कि इसकी गंध मात्र से ही मनुष्य अमर हो जाता है और गरल सराहिय मीचू और विष्व की सराहना भी कीजिए कि इसकी गंध से ही आदमी मर जाता है ये दोनों अपने अपने गुण में

परिपूर्ण है अपनी अपनी विशेषता से जुक्त है आ, उसकी किसी की निंदा भी नहीं करना प्रशंसा भी नहीं करना क्यों विश्व में एकात्मक पशियन प्रकृत्या पुरुषेण चो प्रकृति की दृष्टि से देखो तब भी विश्व एक ही है और पुरुष की दृष्टि से देखो तब भी विश्व एक ही है इसमें जितना बीच में द्वैत भाव है

जो जड़ जडाद्वैत है जडा द्वैत भी है वो भी नारायण एक भ्रांत दृष्टि है और एक चेतना द्वैत है ये भी वो भी एक प्रबुद्ध दृष्टि है और बीच में कार्य कारण का द्वैत है विशेषण विशेष का द्वैत है नारायण उपाधि उपहित का द्वैत है

ये सब ये सब तो बिल्कुल कल्पना मात्र हैं है ही नहीं इसलिए जो इस चक्कर में पड़ जाएगा कि इसका स्वभाव अच्छा नहीं है भगवान ने बिच्छू क्यों बना दिया भेड़क क्यों बना दिए सांप क्यों बना दिए अब चिड़ो और कुड़ो नारायण जिसमें जो गुण है वही उसकी विशेषता है पहाड़ी बिच्छू

और नारायण वो काले काले और बड़े बड़े तो वो सांप जो है महाराज वो काबरा और वो गेहवन नारायण कितने जहरीले होते हैं जाके सांपों के जंतुशाला में देखो हजारों तरह के सांप गरुड़ पुराण में तो उनका वर्णन करने के लिए एक अध्याय है ऐसा

तो यदि उनकी प्रशंसा और निंदा में लग जाओगे तो तुम अपने आप को भूल जाओगे दूसरे को देखोगे और अपने आप को भूल जाओगे और फिर एक असद वस्तु में अभिनिवेश हो जाएगा और ऐसा अभिनिवेश हो जाएगा उसमें इतने मशगूल हो जाओगे उसमें इतने गर्क हो जाओगे उसमें इतने डूब जाओगे

कि फिर अपने आप का तो पता ही नहीं चलेगा बस दूसरों को ही देखते फिरोगे ये ऐसा ये ऐसा ये कैसी ये ऐसा हो हो एक पति पत्नी मोटर में जा रहे थे सामने कोई एक स्त्री निकली तो पति ने पत्नी से पूछा क्यों देखा कैसा श्रृंगार किए हुए है वो तो नहीं नहीं मैंने बिल्कुल नहीं देखा बिल्कुल तो नहीं देखा क्या तुम किसके बारे में बोल रहे हो

वही जो हरे रंग की साड़ी पहने हुए थी और ये जिसको लिपस्टिक लगाने का शहर नहीं है हैं हो हो उनका ठीक है आपने नहीं देखा ये बात बिल्कुल सच्ची है तो, आपने बिल्कुल नहीं देखा जो महाराज ये सृष्टि है ये कैसी है तैजसे निद्रया पन्ने पिंडस्थो नष्ट चे तना

माया प्राप्त होती मृत्यु वान्थ दृक्म जैसे नारायण अंत करण जो है जब स्थूल शरीर से अलग हो करके के और बाज्य चेतना से मुक्त हो करके जब भीतर रहता है तो या तो सपना देखने लगता है जो बिल्कुल होता ही नहीं कुछ नहीं होता है और दिखाई पड़ता है सब अथवा

सुषुप्ति दशा में चला जाता है जहाँ कुछ नहीं रहता है सो so बाबा ये दुनिया में किम भद्रम किम भद्रम बा। वस्तु अभद्रम द्वैत कोई वस्तु ही नहीं है इसमें क्या कितना अच्छा है क्या कितना बुरा है वाचोदितम तदन मनसाध्यात्म एवच कहीं पश्चिम मुंह से भगवान की उपासना होती है

बोले पूराब मुंह से करोगे तो पाप लग जाएगा और कहीं मारा काफिर हो जाएगा और कहीं पूरा मुंह से भगवान की उपासना होती है पश्चिम मुंह से प्रातः संध्या नहीं करनी चाहिए लो ओह और पश्चिम अच्छा है कि पूरब अच्छा है तो पश्चिम और पूरब अच्छा नहीं होता है नारायण ये तो एक ही परमात्मा है

परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है कोई पूर्व है कोई पश्चिम करके करता है वो तो जिसके लिए जैसा नियम है उसको उस ढंग से करना चाहिए नियम का उल्लंघन वासना से होता है नियम का उल्लंघन बिना वासना के नहीं होता है सो नारायण छाया प्रत्याह वया भाषा यो प्यर्थ

एवं देहादयो भावा यृत्यु तो वयम् नारायण छाया छाया प्रतिध्वनि और आभास छाया से भी काम होता है हम छोटे से बच्चे थे अपने पितामा के साथ साथ कहीं चलते थे अब मान लो जेठ का दिन है और धूप बड़ी तेज पड़ रही है तो हमारे बाबा क्या करते कि जिधर उनकी शरीर की छाया पड़ती थी

उधर हमको ले चलते थे पकड़ के ये हमको धूप न लगे काम होता है छाया से काम होता है तो छाया में कोई वजन होता है उसकी कोई लंबाई चौड़ाई होती है उसकी कोई उम्र होती है कुछ नहीं है हाँ लेकिन धूप से बचाती है वृंदावन में तो कहते हैं कि एक दिन श्याम सुंदर नारायण गायों के पीछे पीछे जा रहे थे सो गौं कुछ आगे निकल गई और उन्होंने देखा

कि एक जगह कुछ उनकी प्यारी वस्तु है सो उस पर लटक गए और छाया कर दिया कि इसको धूप न लगे अब ललिता सखी ने दूर से देखा कि यहाँ श्याम सुंदर लटके हुए क्यों हैं? वो गई महाराज जाके देखा तो वहां तो राधा रानी के चरण के चिन्ह थे धूल पर ओ

अब उस धूल पर सूरज की गर्मी न पड़े इसके लिए श्री कृष्ण अपने शरीर की छाया करके स्वयं धूप सह रहे हैं और चरणों की उस धूल पर धूप न लगे इसके लिए खड़े हैं अरे हरे हाँ आश्चर्य ये प्रेम भी महाराज ऐसे ही होता है ये प्रेम भी नारायण किसी को स्वाभाविक नहीं रहने देता हो छाया

प्रत्या प्रत्याह प्रतिध्वनि एक बार मैंने देखा अहमदाबाद में वो काकरिया तालाब में पानी तो खूब था हमारे एक मित्र थे उन्होंने बड़े जोर से कहा चाकू तो कू की आवाज आ गई लौट के ठीक है वहां तो कोई काम नहीं सदा पर काम सत्य मैंने देखा ऋषिकेश में

जहाँ चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है झाड़ियों के पास दक्षिणी लोग आए थे दर्शन स्नान करने के लिए पंडे ने पुकारा बड़े जोर से और लड्डू लोगे की पेड़ा अब महाराज पहाड़ में से आवाज लौट के आई पेड़ा उसने कहा देखो देवता पेड़ा मांग रहा है चढ़ाओ पेड़ा लोगे की लड्डू अब आवाज आई लड्डू तो बोले ये देवता लड्डू मांग रहा है

अब महाराज वो आवाज में तो कुछ होता नहीं है लेकिन पंडाल लोग उससे भी अपना काम बना लेते हैं छाया प्रत्याशा एक कोई अफ्रीकन था वो गया यूरोप में और लंदन में रहने लगा अब नारायण वहां भले लोगों के रहनी देखी तो एक शीशा उसने भी खरीद लिया और अपना मुंह देखा करे उसमें अब वो जब घर लौटा तब अपनी सामान में

शीशा भी ले आया अब उसकी पत्नी देखे की इसकी रहन सहन कुछ अच्छी है हमको ये पसंद नहीं करता एक दिन सामान देखा उसका तो उसमें मिला शीशा अब उसने शीशे को जब अपने आंख के सामने किया तो उसमें वही दिखने लगी तो बोली वो हो ये कोई औरत होगी वहा हमारे जैसी इसको इसने रख लिया होगा इसलिए अब हमसे प्रेम नहीं करता है अब वो तो नाराज हुई महाराज और चली गई अपने माके

और माये के चली गई तो बाप ने भी कभी शीसा नहीं देखा था उसने कहा हमारी लड़की क्यों चली आई सामान देखा तो वो महाराज बुढा दिखा उसमें बोला अरे हमारी लड़की कहीं किसी से फंस गई है वो भी नाराज हुआ लड़की से अब उसने वो शीशा रख लिया अपने सामान में अब उसकी जो पत्नी थी वो सोचने लगी हमारा बुढा आजकल नाराज क्यों रहता है अब वो महाराज शीशा लेके देखे अरे इसने कोई बुढ़िया रख लिया आहा। अब महाराज सारे घर में झगड़ा

हाँ जब उसने बताया कि ये बात है देखो ये शीशा है जो दिखता है वो इसमें दिखता है तो ये वस्तु तो कोई नहीं होती शीशे में न तो अपना प्रतिबिंब अपना आभास न तो पैदा होता है और न तो प्रवेश करता है न उसका वजन होता है न उसकी लंबाई चौड़ाई होती है वो जहाँ नहीं है वहाँ दिखता है लेकिन नारायण उसके द्वारा भी काम चल जाता है

एवं देहादयो भावा यृत्यु तो व्यम इसी प्रकार ये जो देह आदि पदार्थ हैं, हैं हमारे देह हैं इंद्रियां हैं अंतक कर्ण है नारायण ये अपने स्वप्रकाश और चैतन्य अधिष्ठान में हैं नहीं बिल्कुल लेकिन इनमें जब हमारा मैं हो जाता है अहम भाव हो जाता है तो मौत तक का भय आता रे देह मरेगा तो मैं मर जाऊंगा

अरे ये देख कोई मैं थोड़े ही है मैं पहले मरने को बहुत डरता था हूँ सत्रह अठारह वर्ष की उम्र में सोचा ये महात्मा लोग हमको मरने से बचा देंगे और जब महात्माओं के पास गया और आज उन्होंने कहा कि मौत तो जब होनी है तो होगी उससे तो हम नहीं बचा सकते लेकिन जो मौत का डर तुम्हारे मन में बैठा हुआ है उसको हम मिटा सकते हैं

कुंभे विनश्यति चिरम समवस्थितेवा समित कुंभा नहीं को भी विशेष ये घड़ा जो है ये चाहे आज फूट जाए चाहे बहुत दिनों तक रहे इसमें जो आकाश है आ, उसमें मरने और जीने की कोई विशेषता नहीं है इस प्रकार ये शरीर नारायण आ जाए, जाए कि हजारों वर्ष के बाद जाए इससे कोई फर्क अपने आत्म चैतन्य में परमात्मा में नहीं पड़ता है

तो बाबा दुनिया में बहुत फंसने का नहीं है प्रत्यक्ष नुमाने नो निगमे नत्म संविदा आद्यंत ज्ञातवा निस्संगो विचरे दिह भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया कि देखो हम देखते हैं प्रत्यक्ष घड़ा फूट जाता है ठीक है मिट जाता है घड़ा

ऐसे ही घड़े की तरह इस तरह शरीर मिट जाते हैं बोले भाई घड़ा तो मिट जाता है लेकिन पृथ्वी तो रहती है बोले अनुमाने न जद सवयम तद अनित्यम तन्नष्टम जब एक एक कण से बनी हुई है धरती एक एक अणु से बनी हुई है धरती, एक -एक हुई है धरती तो

हिस्से वाली होने के कारण सावय होने के कारण ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगी ये अनुमान से सिद्ध होता है बोले ठीक है धरती मिट जाए परंतु आकाश तो रहेगा बोले निगमे न वेद कहता है कि आकाश की उत्पत्ति हुई है और नारायण आकाश का लय भी होता है तो आकाश भी हमेशा नहीं रहता है निगमे नकार है

कि जब हम सोते हैं तब आकाश का पता नहीं चलता है लुप्त हो गया सुप्त हो गया गुप्त हो गया नारायण ना और जब जागते हैं तब आकाश दिखाई पड़ने लगता है इसका अर्थ हुआ कि जब मन है तब आकाश है और जब मन नहीं है तब आकाश नहीं है तो मन की उपाधि से ही आत्मा में आकाश दिखाई पड़ता है बोले अच्छा भाई आकाश भी हो लेकिन भी प्रकृति तो है ना

बोले ना आत्म जब ब्रह्मत्म के एक ब्रह्म प्रकृति है और एक नारायण बीज प्रकृति है बीज प्रकृति का वर्णन शांक दर्शन में है नारायण और ब्रह्म प्रकृति का वर्णन ब्रह्म सूत्र में है प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टानुपरोधात आह च त्रम कृतस्तु प्रज्ञा न घन एव

और ये ब्रह्म प्रकृति है सो नारायण आत्मानुभूति होने पर प्रकृति की जो पृथकता है वो भी भस्म हो जाती है इसलिए जत जत आद्यंत वत तत्त तत जगत असत ये जगत असत है क्यों आद्यंत वत्वात इसकी आदि है और अंत भी है जन नवम यथा आत्मा ओहो, जिसका आदि अंत नहीं है

वो जो है असत नहीं होता कैसे कै जैसे आत्मा कै तब तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो असंग होकर दुनिया में विचरण करो कहीं अपने को फसाओ मत कहीं भी अपने को फसाओ मत निगो विचरे दिया सबसे मिलिए और सबसे जुलिए सबका लीजिए नाव हाजी हाजी करते रहिए बैठिए अपने ठाव

अपने घर में ही सोना अपने घर में ही बैठना अपने चाहे जहां घूम आओ फिर आओ नारायण अब स्त्री हैं, दिन भर शॉपिंग करने के लिए भले बाजार में जाएं, लेकिन रात को तो अपने घर में आके अपने पति के पास ही सोना चाहिए बोला अब बाजार में कहीं न रह जाएं हो यही अपनी चित्तवृत्तियों का अपना यही स्वभाव है अब महाराज उद्धव जी ने

बताया श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया कि महाराज एक ही परमात्मा है वही सृष्टा है और वही सृज है वही बनाता है और वही बनता है वही भरता है और वही भृत्य है

नारायण वही भरण पोषण करता है और अपने ही भरण पोषण करता है ह्रियते हरतीश्वर वही सबका संहार करता है और अपना ही संहार करता है तस्मात्मनो न्यस्मा अन्यो भावो निरूपिता निरूपिते यम त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मने

तस्मात अन्य स्म ये देह आदि जो परिच्छिन्न पदार्थ हैं इनसे विलक्षण जो आत्मा है उस विलक्षण आत्मा से अलग कोई दूसरी चीज नहीं है आ, ये जो कुछ मालूम पड़ रहा है ये तो जादू का खेल है आज है कल नहीं रहेगा अभी है फिर नहीं रहेगा जागते समय सपने में नहीं रहेगा सपने में है जागते में नहीं रहेगा हो

एक दिन राजा जनक ने सपना देखा कि मैं तो गरीब हो गया भिखारी हूं और भीख मांग रहा हूँ तीन दिन तक महाराज कोई भीख नहीं मिली और भूखे रहे चौथे दिन सपने में थोड़ा चावल दाल कहीं से मिला तो खिचड़ी पकाने के लिए उन्होंने उसको चढ़ाया हणिया में उपलों पर उपले भी मांगे हणिया भी मांगी सपने में हो खिचड़ी चढ़ाई

इसी बीच में दो बैल लड़ते हुए आए और जो खिचड़ी पक रही थी सो तो फट गिर गई गिर गई महाराज आप जनक जी का सपना टूट गया वो तो देखें महल में बड़े भारी महाराजा